महाभारत आदि पर्व एको सततमो आदिपर्व एकशीतिकतमोध्याय और, और पितरों की बातचीत तथा और का अपने क्रोधाग्नि को बड़वानल रूप में समुद्र में त्यागना और व उवाच उतवान क्रोधात्तज्ञा पितर सदा सर्वोक विनाशा न सा मे भी तथा भवन कहा पितरों मैंने क्रोधवश उस समय जो संपूर्ण लोकों के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली थी वह झूठी नहीं होनी चाहिए वृथारोष प्रतिज्ञो वही ना भविमु सहे अनिस्तीर्णो हिमाषो देहेदिवार जिसका क्रोध और प्रतिज्ञा निष्पल होते हों ऐसा बनने की मेरी इच्छा नहीं है यदि मेरा क्रोध सफल नहीं हुआ तो वह मुझको उसी प्रकार जला देगा जैसे आग अरणी काष्ठ को जला देती है यो ही कारणतः क्रोधम संजातम संतमरहते नालम स मनुज सम्यक पितृवर्ग त्रिवर्ग परिरक्षितम जो किसी कारणवश उत्पन्न हुए क्रोध को स लेता है वह मनुष्य धर्म अर्थ और काम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता अशिष्टान दियंता ही शिष्टान परिरक्षता स्थान रोष प्रयुक्त श्यान रिपयी सर्वज सबको जीतने की इच्छा रखने वाले राजाओं द्वारा उचित अवसर पर प्रयोग में लाया हुआ रोष दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों की रक्षा करने वाला है अश्रौ महमुरुस्थो गर्भसैयागतस्तदाम आराव मातृवर्गस् भृगुणाम क्षत्रिय मैं जिन दिनों माता की एक जांघ में गर्भसैया पर सोता था उन दिनों क्षत्रियों द्वारा भार्गवों का वध होने पर माताओं का करुण क्रंदन मुझे स्पष्ट सुनाई देता था संहारो ही यदा लोके भृगुणाम क्षत्रिया आ गर्भोदना क्रांत तदा मनुरा विसत इन क्षत्रियों ने जब गर्भ के बच्चों तक के सिर काट काट कर संसार में भृगवंशी ब्राह्मणों का संहार आरंभ कर दिया तब मुझ में क्रोध का आवेश हुआ संपूर्ण कोशा किल मे मातर पितर भया सर्वेशु लोकेश नाधि जगमु पर जिनकी कोख भरी हुई थी वे, वे मेरी माताएं और पितृगण भी भय के मारे समस्त लोकों में भागते फिरे किंतु उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली तान भृगुणाम जदा दारा कश्चन्नाभ्योपद्यत माता तदा दधारेयम उरुन के नमाम जब भार्गवों की पत्नियों का कोई भी रक्षक नहीं मिला तब मेरी इस कल्याणमयी माता ने मुझे अपनी एक जांघ में छिपा कर रखा था प्रतिषेदा पापस्ोके सुध्यते तदा सर्वेशलोके सुप कृंडोपद्य जब तक जगत में कोई भी पाप कर्म को रोकने वाला होता है तब तक संपूर्ण लोकों में पापियों का होना संभव नहीं होता यदा तो प्रतिषेदारम पापो न लभते क्वचिन बहुलोका तदा पापे सुकसून जब पापी मनुष्य को कहीं कोई रोकने वाला नहीं मिलता तब बहुतेरे मनुष्य पाप करने में लग जाते हैं जानन पे चापम शक्तिमा नियती ईश संथोपित न कमण संप्रयुज्यते जो मनुष्य शक्तिमान एवं समर्थ होते हुए भी जानबूझकर पाप को नहीं रोकता वह भी उसी पाप कर्म से लिप्त हो जाता है राजभिश्चेश्वर यदि वही पितरो मम अं। शक्तर शक्तिश्रात इष्ट मेह जीवित अतएा क्रुद्धो लोकानाश्वरोताचो नान अहम सब भीवर्तिलोक में अपना जीवन सबको प्रिय है यह समझ कर सब का शासन करने वाले राजा लोग सामर्थ्य होते हुए भी मेरे पिताओं की रक्षा न कर सके इसीलिए मैं भी इन सब लोगों पर कुपित हुआ हूं, मुझ में इन्हें दंड देने की शक्ति है अतः इस विषय में मैं आप लोगों का वचन मानने में असमर्थ हूँ ममापिचे भवे देव ईश्वर सतो उपेक्षमाणस पुनर्लोका नाम किल भय यदि मैं भी शक्ति रहते हुए लोगों के इस महान पापाचार को उदासीन भाव से चुपचाप देखता रहूं तो मुझे भी उन लोगों के पाप से भय हो सकता है यम मनुझो में लोकानादाम तुम्छते दहे दे सामेव निगृहित स्वतेजसा मेरे क्रोध से उत्पन्न हुए जो यह आग संपूर्ण लोकों को अपनी लपेटों से लपेट लेना चाहती है यदि मैं इसे रोक दूँ तो यह मुझे ही अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगी भवताम चादा भी सर्वलोकहितम तस्मा ये लोकानाम बमचेरा मैं यह भी जानता हूं कि आप लोग समस्त जगत का हित चाहने वाले हैं अतः शक्तिशाली पितरों आप लोग ऐसा करें जिससे इन लोगों का और मेरा भी कल्याण हो पितर ऊच हो यह मनुजस्ते लौका नादा तुम इच्छति भद्रम ते लोका श्यपू पितर बोले और वह तुम्हारे क्रोध से उत्पन्न हुई जो यह अग्नि सब लोगों को अपना ग्रास बनाना चाहती है उसे तुम जल में छोड़ दो तुम्हारा कल्याण हो क्योंकि सभी लोग जल में प्रतिष्ठित हैं। आपो मया सर्वरसा सर्वो मयम जगत तस्मा दफु मुंब क्रोधाग्निम दिज सभी रस जल के परिणाम हैं तथा तो संपूर्ण जगत भी जल का परिणाम माना गया है अतः द्विज श्रेष्ठ तुम अपने इस क्रोधाग्नि को जल में ही छोड़ दो अयम तिषत क्षति महोद मनुजो नि पो लोका या पोह मया स्मृता विप्रवर यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह क्रोधाग्नि जल को जलाती हुई समुद्र में स्थित रहे क्योंकि सभी लोग जल के परिणाम माने गए हैं एवं प्रतिज्ञा सत्ययं तवा नविष्यति न चं सामरालोका गति परवघ ऐसा करने से तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सत्य हो जाएगी और देवताओं से ही समस्त लोग भी नष्ट नहीं होंगे वसिष्ठवाच ततस्तम क्रोध जमता और वो वरुणालय उसप उपयुक्त महोदध महध शिरो भू तेद विधो विदो तमग्निमदि वक्त पिब्त्यापो महो दध वशिष्ठ जी कहते हैं परासर तब और अपने उस क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया आज भी वह बहुत बड़ी घोड़ी के मुख की सी आकृति धारण करके महासागर के जल का पान करती रहती है वेदज्ञ पुरुष उससे भली भांति परिचित हैं वह बड़वा अपने मुख से वही आग उगलती हुई महासागर का जल पीती रहती है तस्मा तुम अभद्रम ते नोकान हंत मरहसे परा सर पर ज्ञान ज्ञानवताम ज्ञानियों में श्रेष्ठ पराशर तुम्हारा कल्याण हो तुम परलोक को भली भांति जानते हो अतः तुम्हें भी समस्त लोकों का विनाश नहीं करना चाहिए महाभारत आदि पर्वि चैत्र रथ पर उपाख्या ने एकोनशीतिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र पर्व में और वो पाख्यान विषयक एक सौ उननासीवा अध्याय पूरा हुआ